जय जय श्री रे जय जय श्री राम जय जय श्री रे रस सिंधु रस रासेश्वर बल्लभ के बल्लभ श्री राधा रमन देव की कृपा में सम्मिलित हुए हैं आज के प्रोग्राम के अंदर हमारा बोलना बिल्कुल भी नहीं लिखा था तो 10 मिनट तक ना चाहते हुए भी सुनिएगा हमारा श्री ठाकुर जी से बड़ा लगाव रहता है हम कहते हैं कि हम बिहारी जी से बड़ा प्रेम करते हैं या हमारा सालासर जी से बड़ा प्रेम है या हमारे यह वाले ठाकुर जी हैं उनसे बड़ा खाटू श्याम जी है उनसे बड़ा प्रेम है या वह ठाकुर हैं, उनसे बड़ा प्रेम है देखो शास्त्र की जब बात आती है तो शास्त्र के अंदर बड़ी प्यारी बात कही गई है कि जो ठाकुर जी है उनसे हमारा तो उनके प्रति प्रेम है यह तो समझ में आता है उनका हमारे प्रति प्रेम हुआ है कि नहीं हुआ है यह कैसे जाना जाए हम जब प्रेम करते हैं दूसरे को निहारते हैं देखिए शरीर की खूबसूरती उसके चेहरे से पता लगती है और जो, जो चेहरे की खूबसूरती है वह व्यक्ति की आंखों से पता लगती है अगर किसी का किसी को शरीर दिखा दिया जाए और कहा जाए कि यह बहुत खूबसूरत है उस व्यक्ति की बात आप तब तक, तक नहीं मानेंगे जब तक उसका चेहरा नहीं देखेंगे और उस व्यक्ति का अगर आपने चेहरा देखा और उस चेहरे में भी कहीं ना कहीं 19-20 परंतु उसकी आंखें बहुत बढ़िया उनमें आप उस आंखों की खूबसूरती को देखते ही कहेंगे कि यह व्यक्ति बहुत खूबसूरत है ठीक वैसे ही जब हमें कृपा प्राप्त तो होती है या तुम्हें तो सीधे भगवान से प्राप्त तो हो या हम हमें किसी भक्त के द्वारा या गुरु के द्वारा या साधु या संत के द्वारा हमें अगर कृपा प्राप्त तो होती है तो वह जब कृपा प्राप्त तो होती है तो श्री ठाकुर जी के नयनों से हमारा एक अलग प्रेम हो जाता है शास्त्रों के अंदर कहा गया है भक्त कृपा संग अके मानो वक्ष बीज फल भिन्न न जा जाओ शास्त्र के अंदर कहा गया है कि अगर तुम्हारा तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी भेंट किसी भक्त से होती है तो भक्त तुम्हें क्या देगा? वह कृपा देगा। वह अपने प्रिया प्रियतम का श्री देव की उन नयनों से प्रेम करना सिखाएगा वह बताएगा कि कैसे प्रेम होता है और कभी कभी क्या होता है कि तुम बांके बिहारी श्री देव के सामने पहुंच गए और जाके उनकी अखियों में एक बार निगाह डल गई और उनकी खूबसूरती से ऐसे मोहित हो गए की तुम्हारा सर्वस्व वही नौछावर हो गया वही लुट गया अब तुम भक्त के पीछे भाग रहे हो कि भाई मुझे एक राधारमण लाल क्या शरणागत करा दे तो दोनों में भिन्नता नहीं है जो भक्त है वही कृपा है जो कृपा है और वही भक्त है जैसे वृक्ष से ही बीज उत्पन्न होता है और उसी बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होता है और देखो जब प्रेम होता है जब कृपा प्राप्त तो होती है तो हमारे भगवान श्री कृष्ण से उनकी निगाहों से एक अटूट प्रेम हो जाता है श्री राधा रमनकी उनके कटाक्षों से प्रेम हो जाता है क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर कृपाई भी राजा हुई है उसमें राधा रानी का निवास है देखो, देखो क्योंकि तो कृष्ण कि भी किससे प्रेम करते हैं वे राधा रानी से प्रेम करते हैं है। और प्रेम जब करते हैं तो प्रेमी का यह कार्य होता है कि जिस से प्रेम करता है उसकी तरफ हमेशा निहार के देखता रहता है हमेशा चाहेगा कि मैं अपने प्रेमी की तरफ देखूं। राधा रानी कभी कभी प्रेम में गुस्सा होकर चली जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण प्रयत्न करते थे कि मैं कैसे जाऊं और कैसे दर्शन करूं उनके हमारी लीला कथाओं के अंदर एक बार कथा आती है कि राधा रानी गुस्सा करके अपने घर चली गई तो हमारे शास्त्रों के अंदर राधा रानी की दो लीलाएं कही गई हैं। एक में कहा गया है कि एक लीला के अंदर राधा रानी एक परिवार है वह परिवार राधा रानी को अपनी बहू मानता है शादी नहीं हुई है परंतु बहू मानता है अपने घर बुला के लेके आ गया है हा? एक सास पे बैठी हुई है, एक ननद पे बैठी है, और वो, क्योंकि सास सास भी कभी बहुती की ननद और सास जैसी है, हा? कब लड़ने-मारने को पे पीछे पड़ जाए, ऐसी सास बहु है सास और ननद है क्या नाम है उनका एक का सास का नाम है जटिला और ननद का नाम है कुटिला तो वैसे कुटिल है ही है और वो जली धली बैठी हुई है ऊपर सास ये अपने आप को राधा रानी की सास मानते हैं और वो अपनी भाभी मानती हैं तो ये क्या होता है दो तो प्रकार की लीलाएं हैं तो उसमें एक लीला में जहां पर यह सास मानती है तो वह राधा रानी अपनी सासु माँ के घर पे चली जाती है तो उस लीला के अंदर एक बार श्री राधा रानी कृष्ण से गुस्सा गुस्सा हो गई होने के बाद बोली कि मुझे तो आपसे बात नहीं करनी मैं तो जा रही पीछे रास्ते में चलो बहू अब बड़े दिन हो गए तुम घर पे नहीं चलियो अच्छा घर पे ले जाने का उनका एक ही मोटिव होता था की ये देखो हम, हम हमारे जमाने में तो ऐसा हो तो दूसरे पुरुष की तरफ निगाह उठा के बिना देखते परंतु आजकल की तो देखो ऐसी नहीं है शादी तो अभी है, मेरे से मेरे छोरा है, है, या होने वाली परंतु देखो कृष्ण की तरफ देखती रहती है, राम राम राम, तो उस उनका काम क्या होता था सास मानने जो अपने आप को सास मानती थी जटिला की वो पकड़ लेती थी और किडनेप करके अपने घर के, के अंदर रख देती थी और चौकीदारी करती थी उसके बाद कृष्ण से उनकी मुलाकात नहीं हो पाए अब एक तो राधा रानी गुस्सा कि मैं कृष्ण से मिलूंगी नहीं ऊपर उनके ऊपर एक चौकीदार तो नहीं बैठी हुई है जो तो आख में तुम राधा रानी बसी हुई है अब जब राधा रानी बसी है अब राधा रानी के दर्शन कैसे प्राप्त हो पहले सखा भेजे घर पे चले जाओ चला जाके राधा रानी को मना लो रा जब जब प्रेमानंद प्राप्त नहीं होता है दर्शन कर बोल दो उनसे मान जाए जो गलती हुई हो आके हाथ पैर जोड़ लूंगो वही लंब लेट लेट जाऊंगो और मान जा राधा रानी नहीं मानी तो पहले क्या होता है भाई पहले दूर, दूर दुर दुर के लोगों को भेज देते हैं भैया मना लो फिर, फिर और जरा प्रेमी जाता है फिर उसके बाद और ज्यादा प्रेमी जाता, जाता है धीरे धीरे जरा प्रेम का स्तर किसी का संबंध का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे, वैसे व्यक्ति जाता है मनाने के लिए तो उसके बाद अलग अलग गोपियाँ जो पहले दूर की फ्रेंड थी फिर जो फ्रेंड थी वह सखियां भी गई मनाने के लिए परंतु राधा राणी नहीं बन रही है इसके बाद तो राधा रानी की क्लोज फ्रेंड्स तो जो है जो अस्त सखिया है ललिता विशाखा तुंग रंग देवी वह सब कहीं वह जाके राधा रानी से बोल रही है सुबह से रात तक ही नाम जप रहे हैं तुम्हारे ही दर्शन करना चाहे उनकी आंखों में वह रस का अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी आंखों का रस तो आप हो राधे आप चलो क्यों गुस्सा करके यहाँ बैठी हुई हो चलो तो राधा रानी बोली चलो मेरे बिल्कुल की फ्रेंड जो वह ललिता विशाखा कन्हैया ने उनके जाके पैर दबाए जरा प्रेम से थोड़ी पटरिंग करी करने के बाद कहीं वही कह दो देख लो तुम्हारी बातों को तो हमेशा मान लेती हैं यहाँ से बटरिंग करी तो ललिता विशाखा का जो दिल धाम है तो राधा रानी की साइड पर कृष्ण की ऐसी कंडीशन देख के वह भी बोली अच्छा चलो हम चले जाते हैं मिल लेते हैं तुम्हारी बात को कह देते हैं गयी जाके कहा पर राधा रानी फिर नहीं मानी अब कन्हैया ने सोची हमारी सुख भी न रहे परंतु क्या है भाई कृपा तो चाहिए ना वही कृपा मई है हाँ। कृष्ण करुणावतार है परंतु उनकी कृपा भी जो प्राप्त होती है वह भी राधा से प्राप्त होती है हाँ। अब कृष्ण ने सोचा मैं कैसे जाऊं वहां पे तो सास बैठी हुई है जो मैं आपको सास मानती है कृष्ण ने ब्रह्मचारी का वेश बना लिया ब्रह्मचारी का वेश बनाने के बाद महाराज देहि देहि भिक्षाम देहि महाराज करते हुए वह वहां पे उनके घर पर पहुंच गया अब घर पर पहुंच गया तो सास, सास ने सुनी कि कोई भिक्षा मांगने के लिए आया है तो सास उठी अन्न लिया हाथ में और अनाज लेने के बाद जैसे ही झोली में देने लगी वह जो ब्रह्मचारी कृष्ण थे वे बोले तुम मर जाएगी अगर यह अनाज मुझको देगी तो सास डर गई राम राम राम सुबह सुबह तो, तो कोई आया है और आने के बाद मरना की कर रहे बोले तू मर जाएगी तेरा लड़का तो सबसे पहले मरेगा मां चाहे अपना लड़का मर जाए चलो मेरी उम्र तो पूरी है गई ठीक है कोई ना है बच्चा को तो अभी विवाह है मतलब अभी तो बच्चा बच्चा होने बोले महत्वपूर्ण मैंने क्या ऐसी गलती कर दी है बोले हम उससे भिक्षा लेते हैं जिसका विवाह हो चुका है हम उससे तो अपने घर के अंदर जाओ उसको ढूंढ के लेके आओ जिसका विवाह हो चुका है उससे अनाज लेंगे घर के अंदर कौन बैठी हुई है राधा रानी सास ने सोची भैया मैं दूंगी तो मर जाऊंगी श्राप लग जाएगा वह गई हाथ जोड़े बहू के बाहर निकल के चल एक ब्रह्मचारी खड़ा हुआ है तो से, से दीक्षा रहा है दे दे। क्योंकि तेरे पति की उम्र बढ़ जाएगी हा? और जब तेरे पति की जब उम्र बढ़ जाएगी अरे बड़ो घर भूले गो भलेगो मान तो जा राधा रानी गुस्से में बैठी है परंतु सास ने कह दिए ना तो क्या कर सास ने इस बात को कह दिया था तो सास की इस बात को कहने के बाद राधा रानी गुस्से में है अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती है तो मुंह पे पल्लू गेर के पर्दा लगा के महाराज पर्दा गिरा के अन्न हाथ लेके अनाज हाथ ले में लेके ले ले बाहर निकली वहां पे कन्हैया खड़ो हुए पहले से ही झोली पसार के कन्हैया ने झोली पसारी वही है राधा रानी वहां से अनाज को थाल लेके आई है थाल लेके आई तो थाल से जैसे ही झोली के अंदर डालने लगी ठाकुर जी मेरे तो बड़े चंचल हैं अपनी झोली को उठा के कौन दूसरी जगह जाके खड़े अनाज जमीन में गिरने लगो तो लाला कह रहे भैया पल्लू उठा के दियो जाए दान आंख बंद करके न दियो जाए राधारानी ने जैसे ही पल्लू को उठाया राधा राधारानी से श्याम सुंदर बोले जैसे पल्लू हटा दिया वैसे ही अपने इस क्रोध को भी हटा दो मान जाओ तुम नहीं रही मैं साधु भी बन गया अब काका और बनाए दो वापस आ जाओ राधारानी भी मुस्कुराती हुई अपने क्रोध को त्याग देती हुई वह भी महाराज वापस अपने उस ग्रह में चली गई भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अरे भैया जहां से तो बड़ी मुश्किल से निकालो दो तो दो तो सिक्योर लेयर की सिक्योरिटी धरी गई कंपेड़ तो से अंदर चली गई तो कृष्ण भी उनके दर्शन करने के लिए हमेशा लालायत रहते और जब, जब उन कृष्ण के दर्शन करने के लिए हम श्री धाम आदि में जाते हैं या जब हमार, हमारे हमारे ऊपर वह कृपा प्राप्त तो हो जाती है और जिस कृपा से हमें उनके में एक परमानंद की प्राप्ति होती है तो समझना पड़ेगा कि उस परमानंद के अंदर हमको दर्शन किसके हो रहे हैं क्योंकि शास्त्र के अंदर जब चर्चाएं आई है कि ठाकुर जी ठाकुर जी के नेत्र की बहुत चर्चाएं बहुत लोग करते हैं अरे बताओ राधा हरमन जी के नेत्र बड़े, बड़े, बड़े हैं ऐसे नेत्र किसी के नहीं है बाकी बहरी के नेत्रों की बहुत चर्चाएं होती करती हैं तो शास्त्र के अंदर कहा गया है जब जब मुख देखत रहेन कोर पीए लोइन निर्तर्त मनो आनंद के द्वे मोर भगवान श्री कृष्ण के गे गे गे नयन गे जो है हमारी, हमारी तरह, तरह से ही है, है। परंतु जब वह श्री राधा रानी को देख लेते हैं तो राधा रानी को देखने के बाद राधा रानी की छवि जो है वह उनके नेत्रों के अंदर आके बस बस जाती जाती है। है, अब जब बस जाती है, तब उसके बाद कन्हैया जब अपने नेत्रों को इधर से उधर डुलाता है नेत्रों से इधर उधर देखता है तो ऐसा प्रतीत तो होता है कि मेरे श्री कृष्ण के उस मुखार की उस उन दोनों आंखों पर दो मोर दो नाच रहे, रहे हैं, रहे हैं। तो हमारा प्रेम जब श्री कृष्ण के उन नेत्रों से होता है तो हम उन नेत्रों के अंदर भी उन कृपामयी की उस छवि को देखते हैं, उनसे वह कृपा प्राप्त करते हैं और जब वह कृपा प्राप्त तो होती है तो वह कुटी वो कुटिल नयन जो है नुकीले नयन जो है वह नुकीले नयन नहीं है अरे वह तो दो मोर ब आजे हुए हैं जिन्होंने अपने नृत्य करते हुए हमारे मन को मोह लिया है उस, उस कृपा को, को हमें प्रदान कर दिया है जिससे हम श्री राधा कृष्ण के हो चुके हैं तो जीवन के अंदर अगर प्राप्ति करनी है कृष्ण की और अगर मालूम नहीं कि प्राप्ति नहीं हुई है तो एक बात आप समझ लो कि कैसे मालूम चले कि प्राप्ति होगी या या हो चुकी है या फिर प्राप्ति का सबसे मुख्य मुख्य जरिया क्या है, है। बोले जिस, जिस दिन उस दिन श्री शरीर, शरीर के उस, उस, सर्वार, उस, उस सर्वांग उस सर्वांग के उस श्री मुख की नैनों से उनकी जो आखे हैं उससे जिस दिन तो तुम्हारा प्रेम हो जाएगा जिस समय तुम्हारा तो प्रेम हो जाएगा तो महाराज उनके बन जाओगे वो तुम्हारे बन जाएंगे और जिस समय तक यह प्रेम नहीं है वह प्रेम तो तुम्हारा हृदय के अंदर फिर छुपा हुआ है वह तो जब गुरु को मिलन तुमसे होएगा, या फिर भगवत कृपा ही तुम्हारे ऊपर गुरु बनके आ जाएगी या दर्शन करते हुए ठाकुर जी तुम्हारे अपने उन नैनों से तुमको कहीं ना कहीं लोभित और मोहित कर लेंगे महाराज तुम हो इस संसार के परंतु वह समय भी आएगा कि जीते हैं तो तेरे लिए और मरते हैं सो तेरे लिए तो मैं श्री राधा हरमन लाल के समक्ष यही प्रार्थना करूंगा कि जिन जिन जीवो के मन को मोहा नहीं है जिन जिन को उन्होंने अपनी आखो के अपने वह दो नेत्र जो है राधा रानी के दर्शन नहीं कराए कर हम सब पर वह कृपा रूपी बाणों को मारकर उन राधा रानी के दर्शन करा के अपना बना ले कि हम भी उस यहाँ पर बैठे बैठे राधा रमन राधा रमन करते हुए उस दिव्य वृंदावन राधारमण जहाँ विराजे हुए हैं उसके दर्शन करते हुए उस मित्र धाम को प्राप्त हो जय जय श्री रे जय जय श्री र